फोटोग्राफर तैयार नहीं रखते ये चुपचाप लोगों के घरों में डालाया उनको भी पता नहीं वो धन्यवाद देने का भी मौका इसने नहीं दिया ये मंदिर नहीं गया ये सच है पूजा नहीं की ये सच है लेकिन ये मेरा प्यारा है ना मैं मूरत धरी सिंहासन ना मैं पोह चढ़ाई ना हरी है जब तब कीने ना काया के जारे और तुम शरीर को तपाओ